नमस्कार मैं हूँ हेमलता आपके पार्श्व गायिका आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति भारों भरोसे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 वसवराज जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं जिनको सुनने के बाद आपको फील होगा कि एक आध्यात्मिक सशक्तिकरण मना क्या हो सकता है आध्यात्मिक जीवन शैली क्या होता है वो उनके बातों से उनके अनुभव से हम पता कर लेंगे और साथ ही साथ जब आप उनको सुनेंगे तो काफ़ी अच्छी जो है अध्यात्मिक रहस्य जो गीता में लिखा हुआ है वो भी बातें आपको समझ में आएगी और इन्होंने अपने इस सफ़र में दो आध्यात्मिक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है आत्मा और परमात्मा के बारे में जो बड़े पैमाने पे लोग उसको जो गीता के पाठक है उन्हें बड़ा अच्छा लगता है और वो लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें किस तरह से उनके कॉन्सेप्ट में आया उनके मन में आया वो सारी बातें हम लोग उन्हीं से सुनेंगे तो आइए कर्नाटक से बिलोंग करते हैं बसवराज जी उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में सबको नमस्ते परमपिता परमात्मा ईश्वरी विश्वविद्यालय में स्वयं एजुकेशन दे रहा है तो आज के मानवों को ही देवता बनाने के लिए ये पृथ्वी पर तो विशेष एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन भगवान ने दे रहा है आज हम लोग आपसे मिलके मेरा कुछ अनुभव शेयर करने को चाहता हूँ तो भगवान ईश्वर ने जो हम लोगों को शिक्षा दिया है भक्ति मार्ग में उसको हम लोग गीता कहेंगे ये बात को स्पष्टीकरण करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बात कहता है उसका पूर्ण तो अर्जुन जी श्री कृष्ण को ऐसे बात किया खत्म विद्या महाम योगिन्द्वाम सदा परिचितन केशु केशुच भावेशु चिंतियो से भगवन्मया हे भगवान श्री कृष्ण मेरे को आपको सदा ध्यान करने के लिए कौन से कौन से भावों से आपको मैं सदा ध्यान करूं ऐसे मैं चिंतित हूं ऐसे श्री कृष्ण जी को अर्जुन जी पूछा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ऐसे मार्गदर्शन दिया बहू ने मे व्यतीता जन्मा तवचार्जुना वेद सर्वाणी न तुम वेत परत हे अर्जुन मैं और तुम अनेक जन्म लिया हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं जानता है तो श्री कृष्ण जी विष्णु के अवतार है विष्णु के दशावतार में विशेष अवतार श्री कृष्ण के अवतार है सो so, दशावतार में विष्णु मानवावतार लिया है श्री राम श्री परशुराम श्री वामन श्री कृष्ण श्री बुद्ध ऐसे देवताओं का अवतार भी लिया है उसमें कृष्ण अवतार भी एक है इसलिए जो जो मानव अवतार लिया है उसको माता पिता भी तो है वामन अवतार में अदिति देवी तो आमन का माता है तो ऐसे हम लोग परशुराम अवतार में परशुराम की माता रेणुका देवी है पिता जमदग्नि महर्षि है हम जानते हैं रामावतार में दशरथ महाराज पिता है और कौशल्य माता है ऐसे कृष्णावतार में श्री कृष्ण को वसुदेव पिता है देव की माता है ऐसे बुद्ध बौद्धावतार में राजा शुद्धोदन राय पिता है तो माया देवी माता है इसलिए ऐसे ऐसे बहुत जो जन्म लिया हैं, वो सभी जन्म को श्री कृष्ण जी जानता है परंतु अर्जुन नहीं जानता है ये बात इसलिए बताया तो अर्जुन जी ने श्री कृष्ण को परमात्मा तुम्हें है तुम्हें भगवान है इसे संबोधन किए थे इसलिए इसके क्लियर करने के लिए ये बात अर्जुन को श्री कृष्ण जी बताया तो जो माता पिता उनके द्वारा जन्म लेता है वो तो महान आत्मा हो सकता है वो तो देवात्मा भी हो सकता है पुण्यात्मा भी हो सकता है परंतु परमात्मा को जनन मरण नहीं है इसलिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को परमात्मा के बारे में ऐसे बताया उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मे द्विदावृत यो लोकत्रयम आविश्य बिभर्तव्य ईश्वर जो मानवों के परिवार जो होता है वो प्रथम और द्वितीय पुरुष होता है ये लोगों को छोड़ के जो होता है वो तो भगवान होता है वो ही उत्तम पुरुष होता है वही परमात्मा होता है वो परमात्मा त्रिलोकों को भी धारण करके परमात्मा ने इसका नाम ईश्वर है ऐसे श्री कृष्ण जी ने बोला है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को फिर भी क्लियर किया है ईश्वर स्र्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्टि भ्रामयान सर्वभूता निंत्रारूढ़ानिमाया हे अर्जुन सारी जीवराशियों को शरीर रूप में यंत्र में डालकर जनन मन चक्र में फिर आने वाला ईश्वर है तुम्हें इसको जानना है तो वो ईश्वर जो ज्ञान योगी होता है उसको भी जान सकता है उसको मन में होता है श्री कृष्ण जी ने बाद में अर्जुन जी को ऐसे कहा हे अर्जुन तमेवरण गर्व भारत तत्दा पराँम शातिम स्थान प्राप्तिशि शाश्वत हे अर्जुन तुम्हें ईश्वर को सर्वभावन से काया वाचा मनसा सर्वभावन से शरण हो जाओ वो ईश्वर ही ईश्वर के अनुग्रह अनुग्रह के द्वारा ही आपको परम शांति भी मिलेंगे और मुक्ति भी मिलेंगे ऐसे श्रीकृष्ण जी परमात्मा ईश्वर के बारे में मार्गदर्शन दिया मैं इसी बात को आप लोगों के सामने क्यों रखता हूँ तो श्रीमद् भगवत गीता भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथ है इसमें आत्मा का बात और परमात्माओं का बात परमात्मा एक ही है आत्मा अनेक है ऐसे तो अत्यंत स्पष्टीकरण की बात छुपा है ये बात को स्पष्टीकरण करते हुए ज्योतिषापी त्योतिमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेय ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व स्थित अनेक ज्योतियों के ऊपर एक ज्योति परम ज्योति होता है वो ज्योति ही परमात्मा है वो ज्योति सर्व मानवों का अज्ञान अंधकारों का दूर करने के लिए जो शक्ति है वही है ज्ञानेश्वर इसलिए परमात्मा और आत्मा के अंतर इंपॉर्टेंट ये है परमात्मा जनन चक्र में नहीं आता है आत्मा जो परमात्मा भी परमात्मा जो सॉरी जो आत्मा होता है वो आत्मा देवात्मा भी हो सकता है धर्मात्मा हो सकता है महात्मा हो सकता है जो परमात्मा तो अलग है ये आत्मा अलग है ये सभी आत्मा ये देवात्मा धर्मात्मा महात्मा सभी आत्मा पापात्मा पुण्यात्मा जन्म चक्र में होता है भगवान जन्म चक्र से न्यारा होता है हु। ये सती से ये बात इम्पोर्टेंट क्लियर होता है हम सारी दुनिया में जितने मानव हैं सारे मानव एक ही भगवान के तो बच्चे हैं तो हम लोग आपस में भाई भाई हैं तो जब ये भाई भाई होता है एक भगवान को जानने से सारी दुनिया में ब्रदरवुड होता है जब तक तो हम लोग फादर उड को नहीं जान सकता है ब्रदर उड कैसे आएंगे तो इसलिए फादर उड को जाना माना एक भगवान को जानना ये भगवान है निराकारेश्वर नमस्कार बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है श्री राजऋ ऋषि बसवराज जी से बात करके मुझे लगता है कि आप सभी समझ रहे होंगे कि गीता का बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट उनके पास है कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है इसका बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण उन्होंने दिया और साथ ही साथ गीता का जो कृष्ण और अर्जुन का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने क्लियर किया कि किस तरह से सवाल थे और किस तरह से कृष्ण ने उनको जवाब दिया और उनके कृष्ण के अलग अलग जो अवतार है विष्णु अवतार हैं राम अवतार है बुद्ध अवतार हैं उसको भी स्पष्ट किया और उसके साथ में उनके अवतार में जो भी उन्होंने जहाँ भी जन्म लिया है उनके माता पिताओं के बारे में भी हमें स्पष्ट किया इसका मतलब श्री कृष्ण भी एक देवता है और वो अलग अलग अवतार लेते हैं और वैसे अर्जुन को एक कॉमन मैन की तरह प्रश्न पूछने के लिए एक कैरेक्टर के रूप में उन्होंने बताया कि वो जैसे प्रश्न पूछते हैं उनको उसी तरह का उत्तर वो कृष्ण के द्वारा उनको मिलता है और उसमें फिर बाद में उन्होंने बताया कि आत्माएँ जो है जैसे देवात्माएँ भी हो सकते हैं पुण्याआत्माएँ भी हो सकते हैं महात्माएँ भी हो सकते हैं और पाप आत्माएं भी हो सकती हैं लेकिन इन सब से अलग परमात्मा है आत्माएं पाप आत्माओं पुण्य आत्माओं कोई भी आत्मा हो वो जन्म मरण के चक्कर में आती हैं सिर्फ़ परमात्मा ही एक महाज्योति जिसको संबोधन किया है वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता परंतु उन सभी आत्माओं को शक्ति देने का कार्य उनके द्वारा उन सभी को अज्ञान से दूर करने का पूरा शक्ति उस परमात्मा में समय हुआ है तो उनको जब याद करेंगे उनको जानेंगे तो आत्मा के अंदर अंधकार ख़त्म हो जाता है और उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी राज ऋषि बसवराज जी के बारे में मैं चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ पता हो किस तरह से उन्होंने तब किया कहाँ इनका जन्म हुआ कर्नाटक हुबली से बिलोंग करते हैं इतना मुझे पता है लेकिन आप गहराई से उन्हीं से जानेंगे उनका जन्म उनका पढ़ाई और उनके फैमिली के बारे में माता पिता के बारे में मैं चाहूँगा कि थोड़ा बताएं और फिर जो बातें हमने सुनी हैं उनसे उसका थोड़ा स्पष्टीकरण भी उन्हीं से जानेंगे मैंने बेंगलुरु के नज़दीक कर्नाटका बेंगलुरु के नज़दीक एक गांव है हेमापुर एक गांव में मैं एक शिवभुक्त को फैमिली में जन्म लिया जी, जी, जी। मेरा एजुकेशन उसी गाँव में भी हुआ बाद में डिग्री बेंगलोर में हुआ बीएससी एस सी एग्रीकल्चर साइंसेस बाद में हमें गवर्नमेंट नौकरी एग्रीकल्चर ऑफिसरों के अपॉइंटमेंट पे कर्नाटक गवर्नमेंट में मैं स्वीकार करके सेवा किया uh -huh. तो मैं जब भी कॉलेज में पढ़ते थे तब मैं भगवान को ढूँढते थे uh -huh. भगवान कौन है भगवान कहाँ है भगवान का साथ हमें कैसे बात करे तो भगवान का साथ में रहने के लिए मैं चाहता था दर्शन करने के लिए चाहता था बहुत गुरु गुरु गुरुदेवों का पंडितों का आचार्यों का भी मार्गदर्शन लिया फिर भी मेरे को इतना क्लियर नहीं हुआ अनेक डाउट्स हुआ था परंतु एक दिन ईश्वरी विश्वविद्यालय का संपर्क आया तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ज्ञान दे रहा है उसको स्पिरिचुअल ज्ञान बोलेंगे अब तक हमें पुराण के ज्ञान के आधार से भगवान को ढूँढते थे तो भगवान के पुराण के आधार से भगवान को ढूँढने से क्या होता है तो जितना जितना देवता गण होता है ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि आदि सबको हम लोग परमात्मा परमात्मा कहते हैं तो परमात्मा ये कैसे भी बोलता है परंतु इतना देवता है उनको हमें परमात्मा भगवान ऐसे संबोधित करता है है हाँ मेरे को ये बहुत कन्फ्यूजन था ये ईश्वरीय विश्वयुद्ध में गया तो परमात्मा मना क्या है देवात्मा मना क्या है तो इसको मैं क्लियरली अंडरस्टूड किया इसके साथ साथ मैंने तो आत्मा के इन डिटेल डेप्थ ऑफ नॉलेज भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सीखा परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाने वाला ही भगवान होता है ये बात मेरे को आश्चर्य भी लगा तो इसको जानने के लिए मैं फिर कोशिश करके इधर जो शिक्षा दे रहा है एजुकेशन दे रहा है वो तो मेडिटेशन सिखा रहा है सभी मैं इधर से तो सीखने लगा सभी सीखने के बाद मेरे को ऐसे मन में हुआ इतना मैं भगवान को मैं कम से कम मिडिल स्कूल से जब भी पढ़ते थे उसी समय से भी ढूंढते ढूंढते डूढ़ते आया <laughs> परंतु अभी तक मेरे को कितना पंडितों को कितना गुरुओं को कितना शास्त्रों को पढ़ने से भी नहीं मिला था ऐसे सच्ची बात अनुभव से हमने पा लिया इसलिए मैं ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट में जब ड्यूटी हुआ <laughs> तो फर्स्ट रायचूर में आया <laughs> उधर जब गवर्नमेंट नौकरी के बाद जो टाइम मिलता है सुबह शाम होता है हुँ, हुँ, हुँ, उसी समय में कहा उधर उधर उधर में सत्संग चला नहीं चला अरे सत्संग के द्वारा जो भाई बहने मिला वो लोगों को भी ये आत्मा और परमात्मा परमात्मा का अवतरण उसका ध्यान कैसे करना उसका संबंध में कैसे जाना ऐसे सब कुछ जो मेरे को अनुभव हुआ सबको सिखाया सो साथ ऐसे जब तो ये नॉलेज को प्रसार करने के लिए मैंने स्टार्ट किया उसी समय में कर्नाटक में एक ही सेंटर था साउथ इंडिया में एक ही सेंटर था ना कोई साउथ का सेंटर साउथ इंडिया में कोई आ, स्टेट में सेंटर नहीं था बैंगलोर में था हुँ, हुँ, परंतु मैं जब भी फर्स्ट नॉलेज में आके ये तो रायचूर में, में मेरा गवर्नमेंट सर्विस चालू किया उधर से तो ये ईश्वरी विश्व ब्रांचेस जरूरत इस दुनिया को है क्योंकि सभी हम लोग भाई बहने हैं तो आपस में जितना मतभेद के जाति भेद वर्ण भेद वयोभेद भाषा भेद प्रांत भेद जितना वेद है इस सृष्टि में स्पेशली हमारे भारत में सबको मिठाकर कर ये कि भगवान को ये पहचानने से सारी ये वेद है ना आप आपे आपे डिजॉल्व हो जाता है इसलिए मैंने सीख के सारे ये सोशल सर्विस करने के लिए गवर्नमेंट सर्विस के द्वारा इसको इसको भी मैं सेवा करने चला बाद में मेरे को ट्रांसफर हुआ हुबली हुबली को ट्रांसफर होने से भी उधर भी मैं सत्संग चलाते थे ऐसे ऐसे सत्संग चला चला के चला के कम से कम अभी तो 200 सर्टिफाइड सेंटर्स कर्नाटक के <laughs> आंध्रा में कुछ केरला में कुछ ऐसे सेवा हुआ क्या बात तो हमारे जैसे सरेंडर ईश्वरी सेवा के लिए सरेंडर के कम से कम चार भाई बहने भी नहीं। नहीं। नहीं। तो हुबली के संपर्क में है तो हम लोग ये तो भाषा कन्नड़ा है हम लोग साउथ इंडियन वाले है तो हिंदी भाषा थी इतना हम लोग नहीं जानते थे hmm. इसलिए मेरे को चिंता हुआ कैसे ये सेवा हिंदी वालों हिंदी नॉलेज को कैसे ये कर्नाटक uh, वालों को कैसे इसको बांटे ऐसे सोच सोच के हमें एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया <laughs> तो लिटरेचर <laughs> डिपार्टमेंट स्टार्ट किया साथ साथ ही एक वर्ल्ड रिन्यल जैसे इंग्लिश में होता है ज्ञानाम जैसे हिंदी में होता है ऐसे में कन्नड़ में भी विश्व नवनिर्माण ऐसे मैगजीन स्टार्ट किया अभी उसको फोर्टी फोर ईयर से वो मैगजीन भी चल रहा है तो अपना बहनों के साथ ईश्वरी सेवा हम लोग सारी कर्नाटक का कर रहा है oh, तो मेरे को इतना खुशी होता है ये परिवार को देखने से जैसे ये परिवार रुद्धि होने से भारत एक हो जाएगा नो एनी कैस्ट डिफरेंसेस हो जाएगा सारे हम लोग एक, एक पिता के औलाद हो जाएंगे बच्चे हो जाएंगे सब हम लोग इकट्ठे होके प्रेम से आपस में गौरव से रेस्पेक्ट से हम लोग चलेंगे इसलिए तो ये भगवान को जो हमें सीख लेंगे भगवान को हम लोग जान लेंगे तो हमारे जीवन भी श्रेष्ठ हो जाएंगे जीवन मौल्याधारित हो जाएंगे जो अपना भारत की एक संस्कृति है मानव ही देवता बन सकता है ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में दैवी गुण को हम लोग जब धारण कर देंगे तो खुद ही देवता बनेंगे तो देवता मान ऐसे नहीं ऊपर से आकाश धरती पर आएंगे धरती <laughs> में भी वो तो मानो देवता बन सकता है जैसे डॉक्टर बनता है गांव में जो बड़ा लड़का है वो लड़का पढ़ पढ़ के तो डॉक्टर बन जाएगा गांव की लड़का लॉयर बन जाएगा गांव गांव की लड़का सॉफ्ट इंजीनियर करके वो पढ़ आईटी में जाएंगे विदेश में जाएंगे करोड़ों रुपए सब ये ये कमाएंगे कमाएंगे तो ऐसे जो एजुकेशन के द्वारा जो आत्म परिवर्तन हो जाता है आत्मा मानव से देवता बन सकता है ऐसे महान एजुकेशन जो ईश्वरी से मिलता है वो मैं जान के बहुत बहुत मैं बहुत मैं खुशी हो गया इसलिए आप सबको मेरा अनुभव <laughs> मेरा मेरा अनुभव का सामने रख रहा हूँ राज ऋषि बसवराज जी बहुत बहुत अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि आप जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थेवीं आठवीं कक्षा में तो आपको लग रहा था कि भगवान कौन है उसके बारे में जानना चाहिए ये आपका जो है अंदर से खोज रहा और धीरे धीरे जब आपने पढ़ाई पूरा किया अपना कॉलेज उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट जब ब्रह्मा कुमारी इसमें आप आए तो ये क्लियर हुआ कि भगवान कौन है और फिर बाद में आपने इस एजुकेशन को समझा अच्छी तरह से और फिर लोगों को ये चीज़ें सिखाना शुरू कर दिया और फिर जैसे आपने कहा कि कर्नाटक में उस समय ये चीज़ें नहीं थी बेंगलुरु में थी तो फिर कर्नाटक में आपने इसको इनिशिएटिव लेके काम शुरू किया और होबली जोन के माध्यम से आप अभी बहुत सारे सेंटर्स हैं ब्रह्म कुमारी इसके स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं और ४०० से अधिक भाई बहनें इस सेवा में लगे हुए हैं तो ये बहुत ही कमाल की बात है कि इतना सारा काम आपने अकेले ने किया है और ईश्वर का जो ज्ञान है उसको अच्छी तरह से समझ के दूसरों को बताना ये आपका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटा सा गीत मैं चाहूँगा कि राज ऋषि बस्वराज जी जो है ख़ास जैसे कि स्पिरिचुअल नॉलेज को अच्छी तरह से जानते हुए समझते हुए लोगों को देने का पूरा उनका प्रयास अभी भी चल रहा है तो मैं चाहूँगा कि कोई एक गीत जो आपको बहुत प्रिय लगता है जो आपके दिल के करीब हैं उसकी एक लाइन जरूर गुनगुना दीजिए ईश्वरी विश्वविद्यालय में ऐसे एक महान गीत है हमने देखा हमने पाया शिव बोला भगवान कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोला भगवान <laughs> हमने देखा का ये गीत मेरे को बहुत अच्छे हो गया इसलिए तो ये गीत के द्वारा कैसे भगवान को पास सकता है ऐसे अनुभव के द्वारा मैं अपना अनुभव के द्वारा लोगों को सामने रखा <laughs> परंतु मैंने साथ साथ क्या हुआ <laughs> तो ये कर्नाटका यूनिवर्सिटी में मैंने तो वो ये फिलासफी क्या पढ़ रहा है पढ़ा रहा है दुनिया को ऐसे समझकर कर मतलब एम ए फिलासफी तो उधर क्या एम ए में पढ़ा तो भगवान के बारे में कुछ नहीं मिला <laughs> बड़े भगवान के पारे में जो हम लोग ऑलरेडी पाए थे ईश्वरी विश्वविद्यालय में वो समझ कर फिर भी लोगों को दृष्टि से एजुकेशन के दृष्टि से क्या दे सकता है ऐसे सुन के एमए फिलोसफे पढ़ा वो फिलासफी में वो ऐसे बोला ये ऐसे बोला वो ऐसे बोला ये होता है ना प्रोफेसर का भी अनुभव नहीं होता है तो खुद का दुनिया को स्टूडेंट्स को भी अनुभव नहीं शेयर कर सकता परंतु दूसरों का जो भी बात होता है उसको हम लोग पढ़ सकता है लिख सकता है डिग्री पा सकता है परंतु तो बाद में मेरे को ये विचार किया तो इसके ऊपर कुछ हमें तो फिर हायर एजुकेशन करें तो इसलिए तो हमें पीएचडी किया वेरी गुड स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेशल रेफरेंस टू देश्वरी विश्वविद्यालय इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने पी किया बाद में मैंने क्या किया तो सारी दुनिया के अपना अपना धर्म में बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ है, है। परंतु भारत में तो गीता के बहुत मशहूर है तो इसके बारे में जो थोड़ा मैं अच्छा जाने की जानकर जान पढ़ा तो दो बुक इलस्ट्रेटिव बुक्स चित्रमय ज्ञान देने के लिए मैं हर एक श्लोक को चित्र बना के उसको साथ साथ ये श्लोक को डिस्क्रिप्शन भी दिया तो ये बात को हमें तो आप लोगों के सामने तो अपना चित्र प्रदर्शनी में रखने के लिए शाम आम जनता के लिए मैंने तो कहाँ कहाँ आत्म साक्षात्कार कर ऐसे कम से कम थर्टी पिक्चर्स है उसके भगवद्गीता के आधार से परमात्मा के आधार से भी थर्टी फोर्टी पिक्चर्स है वो दोनों मिला के राजयोग के बारे में तो ऐसे ऐसे जो भगवदगीता के दर्शन होता है उसको हम लोग पिक्चर के द्वारा विथ श्लोक के द्वारा आधार के द्वारा हम लोग सारी दुनिया के सामने रखा क्योंकि तो अपना जो नॉलेज है वो तो प्योर नॉलेज वो तो तो स्वीकार करने के लिए लोगों का आम आदमी को पिक्चर्स चाहिए एग्जिबिशंस चाहिए इसलिए मैंने वो सेवा करने के लिए चालू किया साथ साथ भगवदगीता के बारे में डीप स्टडी करके तो मैसूर यूनिवर्सिटी में तो पीएचडी किया डी किए के ऊपर भगवद भगवदगीता के भगवान ईश्वर ईश्वर के अवतार और कर्तव्य के बारे में पीएचडी किया तो ये थीसी को भी पब्लिश भी कर रहा हूँ तो इसलिए सारी लोगों को अपना भाई बहन है जो भारत में है जरूर जो उसको उसके लिए देने के लिए मैंने प्रयत्न किया जी तो इसके द्वारा हमें क्या किया तो गवर्नमेंट को अप्रोच करके स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के लिए वैल्यू एजुकेशन और योगा ट्रेनिंग के एक ट्रेनिंग सेंटर एलापुर में स्टार्ट किया mm -hmm, yeah. उधर तो जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स होता है स्कूल टीचर्स प्राइमरी स्कूल टीचर्स प्री यूनिवर्सिटी लाक्चर जो होता है वो लोग को खास गवर्नमेंट ने डिप्यूट किया अच्छा अच्छा। इक्कीस दिन की प्रोग्राम हम लोग पहले पहले करते थे अभी टेन डेज ट्रेनिंग उसको हम लोग कर रहे हैं तो उस कार्य स्कूल टीचर्स को हम लोग एजुकेशन देता है स्पिरिचुअल एजुकेशन योगा एजुकेशन मेडिटेशन का वो तो फिर वो टीचर जाके अपना स्कूल में अपना बच्चों को सिखाने के लिए तो मैं का हम लोग देता है वो लोग अपना सेंटर अपना अपना स्कूल में सिखाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा होगा कि गीता का कॉन्सेप्ट को किस तरह से इन्होंने जाना पढ़ाई किया उसके लिए जो भी दुनिया में पढ़ाई है ईश्वर के बारे में वो भी पढ़ाई किया और साथ में जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उनका जो स्टडी है दोनों का कॉन्सेप्ट उन्होंने समझ लिया और देखा कि क्या सही है और उन चीज़ों को अच्छी तरह से आत्मा साक्षात्कार परमात्मा साक्षात्कार इसमें गीता के श्लोक लेकर और चित्रों के माध्यम से लोगों के बीच में एक स्पष्ट करण आत्मा इन परमात्मा के बारे में बुक्स के माध्यम से इन्होंने रेफर किया और साथ ही साथ अभी इन्होंने बताया कि जो एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स जैसे कहते हैं वो टीचर्स लोगों के लिए खास क्योंकि टीचर अगर सशक्त होंगे टीचर अगर वैल्यूज को समझ लेते हैं टीचर्स अगर स्पिरिचुअल को समझ लेते हैं तो बच्चों को पढ़ाने में उन्हें आसानी होगी और बच्चों को देने में भी आसानी होगी तो इसीलिए उन्होंने वो 21 डेज का टीचर्स के लिए खास अल्लाहपुर में उन्होंने कोर्सेज शुरू किया था अभी टेन डेज़ का रेगुलर कोर्सेस वहाँ पर टीचर्स लोगों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उसको नाइनटीन नाइन्टी वन से देखिए बहुत समय हो गया आज तक अभी बीस साल कम से कम हो रहे हैं लेकिन चली रहा है ये कॉन्सेप्ट तो ये बहुत ही अच्छी बात है आइए एक छोटा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 well that's what the brahmakumaris teach you to treat every single human being that comes across with you with that same kind of feeling with that same kind of love namaskar break ke baad aap sabhi ka fir se ek bar swagat hai vishesh manakat is karyakram mein aaj ke hamare khas mehman rajrishi baswaraj ji hain jinse baatein ho rahi hain aur jinhone geeta par do kitabe likhi hai jisme atma aur parmatma ka concept clear ho लोगों का जीवन जो है श्रेष्ठ बने और सही नॉलेज उन तक पहुंचे तो जो हमारे भारत देश में जो कॉन्सेप्ट हैं देवी देवताओं का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस उपदेश को इस प्योर भावना को इस पवित्र भावना को लेकर उन्होंने वो किताब लिखी है और वो दोनों किताब बहुत ही पॉपुलर हैं अभी कन्नाड़ा में था कन्नाडा को उन्होंने मराठी में भी ट्रांसलेट किया है और हिंदी भाषा में भी है और भाषा में भी ट्रांसलेट हो सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए फिर से उनका स्वागत है बहुत बहुत मैं चाहूँगा कि जैसे गीता में हम लोग ईश्वर के बारे में और देवताओं के बारे में समझ लेते हैं और साथ में कॉमन मैन के बारे में लेकिन इसके साथ में योग की अगर बात करें राजयोग जो भारत का एक प्राचीन राजयोग कहा जाता है तो ये प्राचीन राजयोग का कॉन्सेप्ट क्या है और इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं शॉर्ट में हमें बताइए नमस्कार हम लोग योग का शब्द बहुत अच्छे से सुना है जी जी कुछ लोग योग का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आम आदमी को योग मना ये समझता है योगासन को जब शारीरिक अंग विन्यास होता है उसको उसको ही योग समझते लोग परंतु ये योगासन है परंतु ये योग नहीं है योग मना ये बात है तो संबंध को जुड़ाने के लिए जो बात होता है उसको योग कहेंगे आत्मा खुद को समझ के परमात्मा को संबंध में लाके जो हम लोग मन में ध्यान करते हैं इसलिए योग करेंगे तो बिना परमात्मा का संबंध योग तो नहीं होता है इसलिए तो अपना महर्षि पातंजलि जी भी एक बात बोला है योगहा चित्त वृत्ति निरोधहा योग मना मन की जो चंचल वृत्ति होता है उसको नियंत्रण करने के लिए योग कहेंगे ऐसे भी बताए हैं परंतु परमात्मा का ध्यान करते करते हम लोग तो जो भी चित्त वृत्ति होता है चंचल वृत्ति होता है वो तो समाप्त हो जाता है परमात्मा का साथ जो भी बुद्धि होता है मन होता है दूसरा याद ही नहीं आता मन तो चंचलाता तो कहाँ आएंगे इसलिए ईश्वरी विश्वविद्या में ये सिंपल मेथड है उसको कहेंगे सहज राजयोग ये सहज राजयोग मना क्या है होता है खुद को हम लोग भक्ति मार्ग में समझते हैं शरीर है में। हमें हमें भक्त है हमें परम भक्त है हम लोग विभूति धारण करते हैं गंधाक्षति धारण करता है नाम धारण करता है कैसे कैसे तिलक तो धारण करके अपना अपना संस्कार और संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ है करते थे कुछ ध्यान भी कर सकते थे अपना अपना देवताओं का परंतु ये जो ईश्वरी विश्व में हमें जो सीखा परंतु सबके बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है तो खुद को फर्स्ट हमें शरीर नहीं है मैं आत्मा समझकर आत्मा आत्मास्वरूप हो के बन बैठ आत्मा का जो स्वधर्म होता है शांति स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप दया दयास्वरूप कुरान स्वरूप पवित्र स्वरूप जैसे अपना ज्योतिष स्वरूप को ऐसे गुणों के आधार से जो आत्मा श्रृंगारित है उसको चिंतन मंथन करके बैठने से इसको कहेंगे आत्मायोग खुद को आत्मा को भी मन से तो इसके ज्ञान को रिपीट रिपीट करते रहें तो रियलाइज करते रहें वो तो मैं तो शरीर नहीं है मैं आत्मा हूँ ये बात तो रियल है Uhmm. रियल बात को रियल करने से रियलाइज करने के लिए डिफिकल्टी तो है यह नहीं है Uhmm. तो ये बात को हमें रियलाइज करके ब्रकृतिक पर हमें आत्मा ऐसे समझकर क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता है समझना बात होता है आत्मा शरीर में शरीर से बाहर जाता है जब देखने को नहीं मिलता है न Uhmm. इसलिए अंडरस्टैंड करना पड़ता है समझना पड़ता है तो इसलिए ऐसे खुद को आत्मा समझ के आत्मा में जो कैरेक्टर्स है हमें जो ऑलरेडी मैं बताया वो कैरेक्टर्स को फिर बारम्बार मन से बुद्धि से रिपीट रिपीट करते रहना इसको कहेंगे स्वस्मृति जब तक हम लोग स्वस्मृति नहीं करेंगे परमात्मा स्मृति में नहीं हो सकता है क्योंकि बाड़ी कांशस हो जाएंगे ना तो इसलिए खुद को अपने को फर्स्ट हमें क्या समझना न आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा मैं शरीर हूँ पे स्वरूप हूँ शांति स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ चेतन शक्ति हों ऐसे समझ के कुछ मिनट तक स्मृति करना खुद को ज्योतिष स्वरूप हो के स्मृति के साथ साथ जो हम लोग रिपीटेशन करता है स्मरण होता है उसको आत्मा के बारे में जो स्मृति होता है फिर फिर करने से उसका कह कहेंगे स्मरण स्वस्मृति बद स्वस्मरण होता है स्मृति स्मरण स्मृति स्मरण करते करते करते इसे प्रैक्टिस करने से मन की जो चंचलता होता है वो शांत हो जाता है वो तो वो है नहीं हो जाता है तो ये जब भी मिरर में दर्पण में तो हम लोग शरीर का फेस को देख के कितना आनंद होता है हाँ <laughs> मैं बहुत सुंदर हूँ ऐसे ऐसे ज्ञान दर्पण से मैं आत्मा को दर्शन करने से मेरे को इतना खुशी होता है शरीर तो कुछ नहीं है <laughs> शरीर तो आज नहीं कल मरने वाला है <laughs> वो तो मैं शरीर है ये नहीं है <laughs> मैं आत्मा ज्योतिष स्वरूप हूँ ऐसे ज्ञान दर्पण से देखते देखते रहे तो इसको कहेंगे अत सुख <laughs> इंद्रिया सुख मिल जाएंगे इससे जो सिद्धि होना चाहिए मानव को जो चाहिए शांति तो वो मिल जाएगा इसके साथ परमात्मा का नाम रूप गुण काल कर्तव्य उसका संबंध सभी ज्ञान रूप से समझकर समझ कर, उसको उसका महिमा जो होता है ज्ञानेश्वर है परमात्मा जननमन न्यारा है परमात्मा ज्योतिर्लिंग स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है परमात्मा को शरीर नहीं है परमात्मा को कोई माता पिता नहीं है स्वयं सौयम परमात्मा स्वयं स्वयंभु है परमात्मा अज है अजन्म है आयोनिज है परमात्मा अश्रीर रहे, अकाय है परमात्मा अभोक्त है परमात्मा अहिंसक है परमात्मा निस्वार्थ है और परमात्मा स्वयं ज्योति स्वरूप है उसको कहेंगे हम लोग शिव परमात्मा इसलिए जब शिव परमात्मा को हमें याद करने से उसको शिव योग कहेंगे hmm. उसको सहजयोग है हमें आत्मा है परमात्मा ज्योतिष स्वरूप शिव है वो तो हम लोग आत्मा बन, बन समझकर परमात्मा को याद करे तो परमात्मा के दिव्य गुणों को स्मरण करे स्मृति करे तो वो हो जाता है शिव योग व इसको दूसरे नाम से ये भी बोलेंगे सहज राजयोग hmm. देखिए महर्षि तो लोग ये भी बोल रहा है तो देखो खुद को परमात्मा समझो अंदर परमात्मा है ऐसे समझो रियलाइज करो ऐसे होता है अंदर तो शरीर के अंदर परमात्मा नहीं होता है अन, शरीर के अंदर जो होता है जनमण चक्र में फिर फिरने वाला आत्मा होता है आत्माओं हो के जो जनमण चक्र से न्यारा होता है वो परमात्मा को ज्योतिष स्वरूप समझ के सम्झ, हम लोग या, ध्यान या। करना पड़ेगा ये सिस्टमेटिक है ठीक मैथड है तो ऐसे हम लोग करते करते क्या होगा हम लोगों को आनंद मिलेंगे शांति मिलेंगे खुशी मिलेंगे तृप्ति मिलेंगे आत्मा परमात्मा का ध्यान करते करते पवित्र बन जाएंगे पावन बन जाएंगे परम पावन शिवन परमात्मा होता है पतित पावन परमात्मा होता है पतित पावनों के संग में हम लोग मन से बुद्धि से आ जावे हम लोग भी उसकी कैरेक्टर्स को हम लोग धारण कर सकता है इसलिए योग ना तो प्रदर्शन आया योग स्वदर्शन नहीं। आया खुद को दर्शन करके परमात्मा को ध्यान करने से वो तो योग होता है प्रदर्शन करने के लिए योग नहीं होता है खुद की प्रैक्टिस करके आनंद लेने के लिए योग है। योग होता है बहुत ही अच्छी बातें हो रही है राजऋषि बसवराज बाई जी से और मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा भारत का जो प्राचीन राज्य हो गया जो राज्योग किस तरह से करना है उसके जो मिस कॉन्सेप्ट थे उसको उन्होंने ठीक किया है और जो सही कॉन्सेप्ट है आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना ये एक सुंदर विधि है एक राइट right कॉन्सेप्ट है इसको अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारी जो आत्मा के निजी गुण हैं आनंद प्रेम उसका अनुभूति होना शुरू होगा तो आइए बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर आपने अपना निजी अनुभव अपने बारे में और अपना आध्यात्मिक अनुभव जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़कर जो आपने एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद जो चीज़ें आपने उसको जितनी अच्छी तरह से कर्नाटक में स्प्रेड किया है तो ये एक बहुत ही अच्छा लगा जहाँ पर चार से अधिक भाई बहनें जो हैं इस सेवा में समर्पित हैं तो ये बहुत ही सुंदर कार्य आपने किया है मुझे लगता है कि इस तरह से जो यूनिकनेस है स्पिरिचुअलिटी का सही कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में लाना और उसको स्प्रेड करना राजी बसवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको और जाते जाते हमारे सभी श्रोताओं को एक क्या कहते हैं मैसेज मैं कहूँगा वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपने बता दिया मैसेज के तौर पे ही लेकिन एक निजी अनुभव जहाँ पर आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ है इस राजयोग के मार्ग में तो उस अनुभव को कैसे आपने किस बिंदु से आपको वो चीज़ें मिली है मैं चाहूँगा कि वो सीक्रेट हमारे सभी श्रोताओं को बताएं ताकि वो भी इस राज्यों का जो गहन अनुभूति है वो कर पाए हमें आपके साथ जो अनुभव शेयर किया आप लोग सुना है राज्य मना जब तक हमारे संकल्प बुद्धि मन के द्वारा परमात्मा के साथ जब इस संबंध से नहीं जुड़ सकता है तब राजयोग इसी नहीं बन सकता है नहीं कर सकता है इसलिए मेरा विनंती है मैं जैसे ईश्वरी विश्वविद्यालय स्टूडेंट हो मना ब्रह्मकुमारी देवियों का स्टूडेंट नहीं है वो तो ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ईश्वर ने स्वयं खुद हम लोगों को सिखा रहा है उसी ज्ञान को हमें जैसे जनरल स्टडीज के साथ साथ इसको भी थोड़ा हर एक दिन एक घंटा मैंने सुना सुन सुन के ये निर्धारित हुआ तो भगवान अभी धरने पर बधारा है उसकी जो अनुभूति मेरे को मिल गया अनुभाव से मैं बता रहा हूँ आप भी अपना कल्याण के लिए आत्मोद्धार के लिए आत्मा के जो निजी ज्ञान जो होता है परमात्मा को निजी ज्ञान जो होता है उसको इन डिटेल परमात्मा का द्वारा ही आप सुन सकता है मैंने ये आपको दूसरा शब्दों में ये बता सकता हूँ आप भी मैं जैसे भगवान को ढूंढता होगा तो भक्ति किया भी होगा कर रहा है ही होगा तो आपको इतना आनंद हो जाएंगे आप खुद ही भगवान के साथ बात कर सकता है भगवान आपको साथ साथ बात करता है वो तो जैसे फादर एंड सन जैसे तो टीचर और स्टूडेंट जैसे हमें भगवान के साथ हो जाएंगे तो आप भी वो ये अनुभव कर सकते हैं हर एक दिन शाम और सुबह जो समय में उधर क्लास चलता है परमात्मा का मुरली चलता है परमात्मा ज्ञान चलता है आप सुनते रहे आपको परमात्मा जैसे आपके साथ बात कर रहे हो तो मालूम हो जाएगा ये अनुभव खुद ही आप फील करना पड़ेगा दूसरों ने बोलने से तो के, के, नहीं होता है खुद आप ईश्वरीय स्टूडेंट हो के आप उसको अनुभव कर सकते हैं परमात्मा आपका साथ बात करता बात करता है आप भी परमात्मा का साथ बात कर सकता है ये इजीएस्ट वे ऑफ शाहज राज है तो मैंने इससे बहुत मेरे लाइफ में प्राप्त किया तो ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भगवान हम लोगों को शिक्षा दे रहा है वो तो मैंने पाया मैंने विनंती कर रहा हूँ आप भी ये अनुभव करने के लिए क्योंकि अनुभव तो सबको होता है परंतु भगवान का साथ जो होता है वो अनुभव करने के लिए मैं आपको भी विनंती करता हूँ तो आप इतना समय देखे हमारे विचार को सुन तो आपको धन्यवाद है <laughs> <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया भाई साहब आपको और हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी गहन अनुभूतियां जो आपके अनुभव के बिंदुओं को आध्यात्मिक बातें आपने एक्सपीरियंस के साथ हमारे साथ जो अनुभव आपने किए हैं उसको प्रैक्टिकल में भी लाया है और वो दूसरों के लिए भी आपने कहा कि वो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बनकर इसका अनुभव कर सकते हैं क्योंकि ये बिना ज्ञान के तो आप अनुभव नहीं कर सकते हैं तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा सुनना पड़ेगा मंथन करके फिर आप इन चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए शांति नमस्ते। आप सुनाए हैं रेडियो 90.4 फोर सुनते रहो, मस्करा रहो। होना हो मेरे संग संग रहते ये हो आँखों की सामने हा मेरी दे के बाबा हो आँखों की सामने देते सदा दी ये सस हो